पहले तो एक बात याद रखिए कि जो मैंने शब्द बोले हैं क्लेश कर्म विपाक आशयेर अपराष्ट पुरुष विशेष ईश्वर ये वेद मंत्र नहीं है आपने लिखा वेद मंत्र का अर्थ बताया गया वेद चार जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद संहिता भाग हैं उनमें जो लिखे हुए शब्द हैं वे मंत्र कहाते हैं उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों का भी वाक्य प्रसंग से मंत्र कह दिए जाते हैं किन्तु योगदर्शन आदि में जो लिखा है उनको सूत्र कहते हैं बाकी जो आपने प्रश्न किए हैं विशेष पुरुष है ईश्वर और, और परमेश्वर में क्या अंतर है सामान्य रूप से ईश्वर शब्द का एक अर्थ है उसमें परम शब्द विशेषण है ऐश्वर्य का भाव अधिक बताना है तो परम शब्द जोड़ करके बता देते हैं परमेश्वर है परमात्मा आत्मा इसमें वैसे कोई अंतर नहीं है क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भी राम को देखिए इसका मतलब यह है कि आपके पास सामान्य जानकारी नहीं है या तो आप पहली बार आए होंगे या आपका संबंध कम रहा होगा आप कुछ मत कीजिए अपने सत्यात् प्रकाश के सातवें आठवें नौवे समोल्लास को पढ़ लीजिए आपके ये सामान्य जो शंकाएं हैं ये अपने आप निवृत्त हो जाती हैं। इसमें हम यहां उसका उत्तर हो सकता है लेकिन बहुत सामान्य चीजें हैं ये आत्मा का जन्म होता है तो परमात्मा के भी पुनर्जन्म होता होगा ये बिल्कुल ऐसा प्रश्न है कि मेरे अंदर आकाश है मेरा जन्म होता है तो आकाश का भी पुनर्जन्म होता होगा जो चीज व्यापक है उसके साथ परिवर्तन की बात कैसे होगी परिवर्तन की बात तो उसकी हो रही है जो सीमित है ईश्वर में अनुचित करने का गुण है ही नहीं वह किसी का बुरा नहीं करता इसकी क्या आवश्यकता पाप मनुष्य करने के लिए स्वतंत्र है जबकि ऐसा नहीं कर सकते जयदेव सिंह जी कौन है अच्छा ये कोई मूल चीज केवल इतनी आपको समझनी है ये ये गुण मनुष्य में कहा से आया कहां से कुछ नहीं आया ये इसकी अल्पज्ञता जो है इसका कारण है इसकी तुलना आप जब परमेश्वर से करते हैं तो आप ये भूल जाते हो कि परमेश्वर संपूर्ण है और जीवात्मा जो है अपूर्ण है तो जो भी त्रुटि है कमी है अपूर्णता के कारण आती है और कहीं से नहीं आती योग दिया उसका तीसरा नियम आसन है पचानवे सूत्र हैं उनमें आसन के बारे में नहीं बताया गया है आसन के बारे में बताना योग दर्शन का उद्देश्य नहीं है सामान्य रूप से आसन व्यायाम का हिस्सा है और योग में हठ योग का हिस्सा है हठ योग शरीर को ठीक करना मुख्य मानता है और पातंजल मन को ठीक करना पहले मुख्य मानता है इसलिए इसका कार्य मन से प्रारंभ होता है और हठयोगों आदि का जो कार्य है वो शरीर से शुरू होता है प्राणायाम जो बताए हैं पतंजलि ने वही पतंजलि सम्मत हैं बाकी प्राणायाम किसने क्या बताया वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है पतंजलि पतंजलि हैं योग दर्शन योग दर्शन है योग दर्शन में जो बताया है वो हमको जानना है दूसरा आप जानते हैं जानना चाहते हैं अच्छा है बुरा है वो इस, इसका विषय नहीं है ये तो पत्रिका के बारे में सुझाव है इनका सुझाव ठीक है हमारा भी कई बार यत्न रहा है जगराम जी आर्य और और परोपकारी नहीं मिलने का इन्होंने कारण बताया है उसको दूर करने का उपाय भी बताया है कि इसे बंद लिफाफे में भेजा जाए प्रयत्न करके देखा था फिर भी करके कर देख सकते हैं हमको भी बहुत चिंता है बहुत सारे अंक बीच बीच में लौटकर आते हैं पाठकों को परेशानी होती है उपाय करेंगे संदीप अहलावत कौन है पीछे है? पांच भूतों का नाम बताएं मित्र ये इतना सारा काम करने के स्थान पर आप सत्या प्रकाश का है वो तो थोड़ा सा प्रकरण पढ़ लेते तो सारा ही काम चल जाता अग्नि है वायु है जल है आकाश है हा? ये सब पांच स्थूल भूत हैं इनकी तन मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहते हैं एक सूक्ष्म प्रलय में सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है यदि प्रलय में सूक्ष्म शरीर रहता है तो शरीर भौतिक है कि अभौतिक है यदि भौतिक है भूतों से बना हुआ है जब भूत ही नहीं रहे तो ये कहां से रहेगा फिर कई किन कर्मों के आधार पर कर्मों का आधार कौन था शरीर था या व्यवस्था थी व्यवस्था और व्यवस्थापक विद्यमान है क्या चित्त और अहंकार सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं ये तो नवे समोल्लास में बहुत विस्तार से सब चीज को समझाया है मन के बारे में चौतीसवा अध्याय चित्त बुद्धि अहंकार को किस शास्त्र वेद में विस्तार से कुछ भी जो करने की जरूरत नहीं है नौवां समुलास तीन समुलास आप यहाँ रहते पढ़कर चले जाओ इसमें नब्बे शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और फिर भी उनमें कोई बात समझ में नहीं आए तो उसको चिन्हित करके मुझे सूचित करो पिछली बातें याद आती हैं बार बार अभ्यास से याद आती हैं हमारे शरीर के किस हिस्से में सुरक्षित होती हैं जहां तक चिंतन का प्रश्न है वो बुद्धि से संबंध है और बुद्धि की मुख्या, का मुख्य आधार मस्तिष्क है और मस्तिष्क में ही वो तंत्र रहता है और उसी तंत्र में हमारी ये जो अपतिक और सूक्ष्म जो दोनों तरह की शक्ति और सामर्थ्य होते हैं 25 से जो ज्योतिष शिविर होगा उसमें प्रतिदिन कितने ये इसके लिए ब्रह्मचारी जी आपको बाद में बता देंगे उनसे पूछ लेना इसका मतलब ये है कि आपने विशेष अध्ययन नहीं किया मतलब प्रश्न आपके बहुत सामान्य हैं, सामान्य होना बुरी चीज नहीं है क्योंकि आप यदि पहली बार आए हैं पहले नहीं पढ़ा है तो आपसे ये आशा नहीं की जा सकती कि आप बहुत कठिन प्रश्न या गंभीर प्रश्न करेंगे आपने जो भी पूछे हैं ठीक पूछे हैं लेकिन ये सामान्य प्रश्न आपको सामान्य पठन पाठन से समझ में आ सकते हैं इसलिए मौका मिला तो सत्यार्थ कैश के ये तीन सौ मुल्ला से यदि आप पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सारा काम चल जाएगा चलिए हम अपनी पुरानी बात पर आते हैं पहले हमने देखा था योग क्या है और योग क्या है ये जानने के लिए योगदर्शन के सारे सूत्रों को हमने सबसे पहले तीन सूत्रों के रूप में जाना कि योग की परिभाषा क्या है योग समाधि पतंजलि के शब्दों में योग और कहीं जाने की जरूरत नहीं है समाधि के लिए योग शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया है हमको भी उसी अर्थ में जानना है वो कैसे होता है चित्त वृत्तियों के निरोध से जो चित्त का व्यापार है चित्त के विचार हैं जो हर समय प्रवाहित होते रहते हैं आते जाते रहते हैं अभी तो हमारे बिना नियंत्रण के होते हैं जब हमको नियंत्रण से जब हम जो चाहें वैसा सोच सकें और जो न चाहें उसे न सोचें ऐसी परिस्थिति हमारी पैदा हो जाए वो हमारा निरोध है रोकना है अर्थात हम मना कर देंगे तो नहीं होगा करेंगे तो होगा ये नियंत्रण जिस क्षण हमारे पास आ जाता है तो जो हम चाहते हैं वही सोच सकते हैं जो नहीं चाहते उसको सोचने की आवश्यकता नहीं होती और उससे तदा दृष्टु अवस्थानम अपने आत्मा का साक्षात्कार होता है और नहीं तो दुनिया का साक्षात्कार हो ही रहा होता फिर मैंने कल आपको समझाया था कि हमारा जो योग है उसको एक शब्दों में भी हम कह सकते हैं तीन में भी कह सकते हैं और आठ में भी कह सकते हैं जब योग को अर्थात समाधि को एक शब्द के माध्यम से समझना और समझाना होता है तो उसका नाम है ईश्वर प्रणिधान जब हम तीन शब्दों से समझते हैं तो उसका नाम है क्रिया योग तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जब हम विस्तार से समझते हैं तो अष्टांग योग के रूप में उसे समझते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और समाधि चली इसके लिए जो आवश्यक शब्द थे ईश्वर प्रणिधान वो कहाँ आया शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बल्कि क्रिया योग के तीनों ही शब्द यहां नियमों में आ जाते हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तो ये बात हमने मुख्य रूप से देखी कल हमने देखा था कि इस बात को समझने के लिए कि जब ईश्वर प्रणिधान की बात आती है तो हमें दो चीजों का पता होना चाहिए ईश्वर क्या है और प्रणिधान किसे कहते हैं तो ईश्वर की परिभाषा में हमने क्या देखा क्लेष कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर अर्थात ईश्वर से आत्मा ने केवल भिन्नता क्या है वो है क्लेश कर्म विपाक और आशय क्लेश दुख हैं और पतंजलि की भाषा में कहें तो अविद्या अस्मिता राग देश और आदमी इनसे बचना चाहता है आदमी जिनसे दूर भागता है जो जिनको पसंद नहीं करता है वो परिस्थितियां क्लेश कहलाती हैं मुख्य रूप से ये है तो ये परमेश्वर में नहीं है वो अविद्या उसमें नहीं है अस्मिता अस्मिता है कि दो चीजों को एक समझने की भूल दो भिन्न भिन्न भिन वस्तुओं को एक समझने की भूल वो क्या है शरीर और आत्मा को एक मान लेना ये जो भूल हमसे होती है ये अस्मिता कहलाती है राग जिनसे सुख मिलता है उनकी इच्छा करना देश जिनसे दुख मिलता है उससे भागना और अभिनिवेश हमारे अस्तित्व का जो संकट है उसके प्रति सजग रहना मृत्यु से हानि से रोग से भय से डरना यह मृत्यु के भय जो है अभिनिवेश कहलाता है तो यह परमेश्वर में नहीं है क्योंकि परमेश्वर की कोई जन्म तो हुआ नहीं जो मौत हो जाए यहां एक प्रश्न सप्तम समोल्लास में उठाया है कि परमेश्वर रागी है या विरक्त रागी है या विरक्त रागी वो होता है जिसे चीज मिली नहीं है लेकिन चाहता है जो प्राप्त करने की इच्छा तो है किंतु प्राप्त है नहीं उसके प्रति जो आकर्षण है उसका नाम राग तो परमेश्वर के प्रति ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्राप्त नहीं है जैसे उसमें राग हो तो दूसरी चीज है वैराग्य वैराग्य उसे है जिससे आदमी दुख पाता है बुरा समझता है जिससे छूटना चाहता है परमेश्वर के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो उसका बुरा कर सकती हो वो न रागी है न विरक्त है वो तो तटस्थ है न उसका किसी में आकर्षण है न किसी से द्वेष है तो क्लेश उसमें नहीं है राग अविद्या अस्मिता राग द्वेष, अधिनिवेश पांचों में से कुछ भी नहीं है इसलिए वो क्या है अस्पृष्ट दूसरा है कर्म हमारे मित्र बहुत सारे ये चाहते हैं कि कर्म तो करता ही है कि सृष्टि बना रहा है सृष्टि चला रहा है पाप पुण्य का फल दे रहा है कर्म तो है तो इसका उसे फल मिलना चाहिए अच्छा उसको क्या फल मिलना चाहिए बता दो सोचकर देखो क्या मिलना चाहिए आप ऐसा है कि आ, किसी ने किसी को परमेश्वर ने दंड दिया इसने पाप किया इसको दंड दिया इसने पुण्य किया इसे पुरस्कार दिया तो आप उसे क्या देंगे फल में और देने वाला कौन होगा कौन सी चीज उसे प्राप्त नहीं है जो वो दे कर उसे प्रसन्नता होगी भाई संसार में न्याय करने वाले को पुरस्कार मिलता है वेतन मिलता है पद मिलता है प्रतिष्ठा मिलती है भगवान को क्या दोगे तो उसको देने जैसा प्रश्न ही कुछ पैदा नहीं होता तो फल फल की अपेक्षा किससे है जो फल की अपेक्षा से किया गया कर्म है उसी में तो फल मिलेगा जिसमें फल की अपेक्षा ही नहीं है या जिसमें फल संभव ही नहीं है जिसके पास नहीं है उसे आप दे सकते हो जिसका सब कुछ है उसमें से क्या निकाल कर क्या दे दोगे मान लीजिए एक बार उसने जो पाप पुण्य किया उसका फल दिया हमको अच्छा दिया हम बहुत प्रसन्न हैं हम उसको देना चाहते हैं क्या देंगे क्या दे सकते हैं कोई चीज ऐसी है जो उसकी नहीं है और हम उसे दे सकते हो या उसको आवश्यकता हो हमारी तरह तो दे सकते हो तो संसार में तो कोई चीज ऐसी है नहीं जिसकी उसे आवश्यकता हो हमें आवश्यकता है हमें कोई दे सकता है कोई छीन सकता है तो जो कर्म का प्रश्न है उसके कर्म में और हमारे कर्म में अंतर क्या है हमारा कर्म फलापेक्षी है चाहे वो अच्छा है या बुरा है उसका कर्म कैसा है उसके लिए विशेष शब्द काम में लिया जाता है न त्य कर्ण च विद्यते न तत्समशाप्यधिक दृश्यते पर श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया उसका ज्ञान न हमारी तरह घटता बढ़ता है उसका बल हमारी तरह घटता बढ़ता नहीं है और इसलिए उसकी क्रिया भी हमारी तरह कम ज्यादा अच्छी बुरी नहीं होती वो कैसी है स्वाभाविकी ये उसका स्वभाव है सहज उसका है जैसे मेरा श्वास लेना जितना आसान है जितना सरल है जितना स्वाभाविक है तो वो कहता है तत्न निश्वसित तो ये उसका सहज कार्य है उसके स्वभाव के अंतर्गत है वो अपेक्षा से नहीं किया गया है इसलिए हमारे कर्म से उसकी तुलना नहीं है हमारा कर्म करें करें न, करें न करें न करें ऐसा उसके साथ नहीं है हम अच्छा करें बुरा करें ऐसा भी उसके साथ नहीं है हमारे कर्म से हमें हानि लाभ होता है ऐसा भी उसके साथ नहीं है तो इसलिए उसके कर्म की जब आप बात करते हो सृष्टि के बनाने की चलाने की संहार करने की मनुष्यों के जीवन के लाभ की फल की कर्म की तब उसका उससे कोई संबंध नहीं है ये उसके और हमारे कर्म में अंतर है और हमारे कर्मों में विपाक है परिणाम होता है और आशय संस्कार होता है उसके यहां तो उसका संस्कार है नहीं उसको अलग से कुछ किया ही उसने ऐसा नहीं जिसका संस्कार उसको पड़े हमारे पास था नहीं हमने किया है इसलिए संस्कार पड़ा है वहां तो वही था वही है वही रहेगा इसलिए संस्कार पढ़ने का प्रश्न पैदा नहीं है तो ये जो प्रश्न था आपका क्लेश कर्म विपाक आशय जो बातें हमारे साथ घटित होती हैं, वो उसके साथ घटित नहीं होती इसलिए हमारे जैसा सामान्य होने पर भी आत्मा के रूप में चेतन के रूप में वो विशेष है इसलिए वो एक है हम अनेक हैं इस कारण से वो विशेष पुरुष कहलाता है तो क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष पुरुष विशेष ईश्वर फिर हमने दूसरी चीज देखी थी कि उसकी क्या विशेषता थी कि उसको ईश्वर को ईश्वरत्व तो किस चीज से प्राप्त हुआ सर्वज्ञत्व से मतलब ईश्वरत्व को ईश्वर बनाने वाला जो गुण है वो है उसका निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम मतलब ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ज्ञान की जो अंतिम सीमा है वो उसके पास होने से वही सबसे बड़ा है वही सर्वज्ञ है और इसका आधार हमने कल लिखा था कि जहां हम उपस्थित हैं वहां उसका ज्ञान रहता है तो हम सब जगह उपस्थित नहीं हैं इसलिए हम अल्पज्ञ हैं वो सब जगह उपस्थित है इसलिए सर्वज्ञ है तो सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ होने से सर्वशक्तिमान है तो जितने भी विशेषण परमेश्वर के हैं ऐसे आप घटाकर देख लो तो पता लग जाएगा कि क्यों है और इसीलिए वो सबको उस ज्ञान का देने वाला होने से वो गुरु है स एष पूर्वेशम अपनी गुरु कालेन अनवच्छेदात उसका हमारा संबंध कभी नष्ट नहीं होता तो ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो कम अधिक हमसे उसकी होती रहती है जो कम है नहीं हमारे सामर्थ्य की है वो हम दूसरों से प्राप्त करते हैं जो हमारे सामर्थ्य की है उसकी प्रेरणा से प्राप्त करते हैं जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान होते हैं वो उसको सीधे वेद के रूप में प्राप्त करते हैं ये उसके हमारे बीच में एक संबंध है तो क्लेश कर्म विपाशयेर पराम पुरुष विशेष ईश्वर निरतिशयम तत्र सर्वज्ञ बीजम स एष पूर्वेशापुरु कालेन अनुच्छेदात अगला सूत्र है तस्य वाचकः प्रणवः ये थोड़ा सा प्रसंग कठिन तो हो जाएगा पर आपके लिए बार बार सोचने का अवसर देगा परमेश्वर का नाम है क्या है ओम है कैसा नाम है उसकी तीन विशेषताएं हैं और गायत्री मंत्र का व्याख्यान करते हुए ऋषि कहते हैं ओम यह परमेश्वर का कैसा नाम है ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज एक विशेषता और है सब नाम इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तीन विशेषताओं मतलब ये नाम हमारे भी हैं और नाम उसके भी हैं पर ये तीनों विशेषताएं हमारे नाम में नहीं है हम जितने लोग बैठे हैं चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं इनमें किसी का भी उनका निज नाम नहीं है निज वैसे अपने को कहते हैं तो क्या हमारा अपना नाम नहीं है नहीं है यदि हमारा अपना नाम होता तो हमारे लिए नाम रखना नहीं पड़ता में से ऐसा कौन है जिसका नाम रखा न गया हो तो क्या परमेश्वर का भी नाम किसी ने रखा होगा यदि रखा होगा तो पहले बिना नाम का होगा बिना नाम का होगा तो नाम रखने वाला कोई पहले से होगा नाम रखने वाला होगा तो उसका भी नाम रखने वाला कोई लाना पड़ेगा तो परमेश्वर का नाम कैसा है निज है दूसरे के द्वारा स्थापित नहीं अब निज होगा कैसे उसके लिए एक चीज बताता हूं आगे ओम या परमेश्वर का निज नाम है दूसरी विशेषता है मुख्य नाम है हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे नाम होते हैं कभी संबंधवाचक होते हैं कभी गुणवाचक होते हैं कभी पद वाचक होते हैं कोई न कोई विशेषता बताने वाले होते हैं आप माता पिता पुत्र संबंधों के रूप में आपका नाम है आप अधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं, पद के रूप में आपका नाम है आप किसी के मित्र हैं वो आपके मैत्री के नाम हैं तो हमारे नाम बहुत हैं, लेकिन हमारा भी मुख्य नाम एक है और मुख्य नाम की सबसे बड़ी विशेषता है आप इंजीनियर साहब को बुलाओ कहा तो इंजीनियर बहुत सारे बैठे होंगे तो कैसे बुलाओगे तो इंजीनियर साहब नाम तो है पर मुख्य नाम तो नहीं है तो मुख्य कौन सा है अरे वो राम सिंह जी जो बैठे हैं उनको ला वो तो इंजीनियर भी हैं राम सिंह जी भी हैं इंजीनियर कहने से जरूरी नहीं है कि राम सिंह आ जाए लेकिन राम सिंह कहने से इंजीनियर जरूर आ जाएगा राम सिंह कहने से पिता के रूप में जरूर आ जाएगा राम सिंह कहने से पुत्र के रूप में जरूर आ जाएगा तो बाकी नाम इसके साथ सम्मिलित वो मुख्य नाम कौन है जिस नाम में सब नाम सम्मिलित तो जैसे हमारे मुख्य नाम में शेष नाम सम्मिलित होते हैं चाहे वो अध्यापक जी हैं चाहे वो पटवारी जी हैं चाहे वकील साहब हैं प्रोफेसर साहब हैं आचार्य जी हैं कुछ भी हैं सब नाम हैं लेकिन ये नाम इनको अलग अलग बुलाओगे तो आवश्यक नहीं है कि जिसको बुला रहे वो आ ही जाए यदि मुख्य नाम से बुलाओगे तो ये सब नाम उसमें आ जाएंगे वो आचार्य हो तो क्या अंतर पड़ता है वो प्रोफेसर हो तो क्या फर्क पड़ता है इंजीनियर हो तो क्या है वकील हो तो क्या है डॉक्टर हो तो क्या है बेटा है तो क्या है पिता है तो क्या है तो इसलिए अन्य सब नाम जिसके साथ लगते हैं सम्मिलित होते हैं वो तो मुख्य नाम है निज नाम है और सब नाम उसमें सम्मिलित होते हैं यह तीन विशेषताओं वाला नाम परमेश्वर का है जिसे हम क्या कहते हैं ओम कहते अब ये कहते हैं तस्य वाचक प्रणव आपके मन में एक प्रश्न कभी उठता होगा यू कहते हैं जब तो ओम करो नाम प्रणव है ये क्या चक्कर है फिर तस्य नाम ओम क्यों नहीं कह दिया ओमकार रही थी तस्य नाम ऐसा कह प्रणव कहने की क्या जरूरत थी विशेष अंतर नहीं है प्रणव है उद्गीत है ओंकार है तीन शब्द हैं उपनिषदों में और उद्गीत ओंकार का ही पर्याय है लेकिन सामवेद के कारण गीत के कारण गाने के कारण सामवेदी उद्गीत कहते हैं ओंकार के स्थान पर यजुर्वेदी उसे प्रणव कहते हैं ऋग्वेदी उसे ओंकार कहते हैं तो इसलिए यहां पर है तस्वाचक प्रणव अब वाचक में जो संबंध है स्वामी जी कहते हैं कि हमारे नाम का हमसे जो संबंध है वो काल्पनिक है नाम हमारा धनपति है और हमारे पास बेला भी नहीं है हमारे नाम का हमसे संबंध नहीं है हमारे गुणों से कोई नाम प्रकट नहीं होता पर नाम से कोई गुण नहीं मालूम पड़ते नाम तो बहादुर सिंह है मरियल कायर आदमी है तो नाम बहादुर सिंह होने से क्या होता है उल्टा हो जाता है नाम गरीब राम है लालाजी बहुत बड़े संपन्न हैं सेठ जी हैं सेठ गरीब राम की गद्दी है तो इसलिए हमारे नाम का हमसे कोई संबंध नहीं है ये हुआ है चिपकाया हुआ है ऊपर से लगाया हुआ है उसका नाम क्या है स्वाभाविक है निज है तो जैसे ये निज है इसका पता कैसे लगेगा इसका पता यू लगता है कोई भी वस्तु जो है वो अपना कुछ गुण रखती है कोई भी हो कैसी भी हो गुण तो होता है उसके कौन से शब्द से उसका कौन सा गुण प्रकट होता है यह मुख्य बिंदु है हम यह हमारे नामों में तो नहीं प्रकट होता आप कभी कभी कहते हैं अच्छा जी ये सत्यपाल जी हैं इन्होंने अपने नाम को बड़ा सार्थक किया है सत्य का इन्होंने पालन किया है तो वो गुण जो है व्यक्ति में आ रहा है वो उसने प्रयत्न किया है कि ये आ जाए और इसका उल्टा करके देखो तो मतलब उसके अंदर से सत्य प्रकट हो रहा है इसलिए उसका नाम सत्य रक्षक सत्यव्रत सत्यपाल कर दिया है अब क्या होगा कि सत्य रक्षक कहने से उसके रक्षा करने वाला गुण स्वतः प्रकाशित हो जाएगा हमारे नाम से ईश्वर के नाम में जो अंतर है वो यही है कि हमारे नाम का हमसे संबंध है नहीं बनाया जाता है और जहां पर ईश्वर का नाम है तो उसके नाम से वो गुण यह ईश्वर में परिलक्षित होता है यदि ईश्वर तो आप चिंतन करोगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी एक दूसरी समस्या भी हल होगी दूसरी समस्या क्या हल होगी आप एक बात सोच सोचकर देखो ये दुनिया जब बनी बनी बनी होगी तो आप भी होंगे और दुनिया भी होगी तब आपस में पुकारते कैसे हो गए पुकारते ही नहीं थे कुछ तो होना चाहिए तो वो समस्या का हल क्या होगा आप किसी नई जगह पर चले जाओ बहुत सारे लोग आप शिविर में आए बहुत सारे अनजान लोग हैं आप किसी का हाथ पकड़कर ये नहीं कह सकते कि आपका नाम ये है क्यों कि नाम से व्यक्ति के गुण कर्म स्वभाव का कुछ पता नहीं था लेकिन आप ये कहो जी वो सफेद कपड़े वाला है उसको लाओ तो आप जाकर जिसके सफेद कपड़े हैं उसे पकड़ लोगे तो ये जो संज्ञा है ये उसके अंदर घटित होती है तो परमेश्वर के जितने नाम हैं वो सब परमेश्वर में घटित होते हैं और ये घटित होते हैं तो इसलिए उस नाम में और वस्तु में एक कैसा संबंध है उसे कहते हैं नित्य संबंध अभी बात कठिन है चिंता मत करना ये झगड़ा कहां से खड़ा होता है कि जब सबसे पहले संसार बना होगा और मनुष्य को भगवान ने उतार दिया जा भाई दुनिया में अब क्या करें वो जैसे किसी नए से शहर में आप चले गए किसी ने भेज दिया आपकी समस्या का हल कैसे होगा आप देखेंगे कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है उसका नाम ये है उसका पता ये है उसका घर का संख्या ये है उसका स्थान ये है ये आपके पास है ढूंढते हुए आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे तो जिस दिन आप इस संसार में अवतरित हुए होंगे तो ये संसार बिना नाम का होगा और आप भी बिना नाम के होंगे तो फिर संसार का सदुपयोग दुरुपयोग कैसे होगा और सदुपयोग दुरुपयोग करने का साधन क्या है हमारे अंदर और संसार में चीज सतत चलती है मतलब तो बाहर कोई वस्तु है तो उसका प्रभाव और उसका उपयोग हमारे लिए जुड़ा हुआ है मान लीजिए कि किसी आदमी को चलते चलते भूख लगे वो क्या करेगा कोई सामान ढूंढेगा खाने लायक कैसा है कैसा होगा कि स्वाद में अच्छा होगा कि परिणाम में अच्छा होगा हा? पेट की भूख मिटाने लायक होगा कुछ सारे गुण होंगे ऐसी चीज को ढूंढना पड़ेगा तो उपयोग उसके अंदर है वस्तु बाहर है और इन दोनों के बीच में चुनाव करने के लिए संबंध है मुझे प्यास लगी तो मुझे कोई सिखाता नहीं है कि एक पानी नाम की चीज होती है उसको पीने से प्यास नाम की समस्या का समाधान होता है ऐसा सिखाता नहीं है कोई बच्चा रो रहा है गर्मी का दिन है तो मां सीधी सीधी समझती है प्यास लग रही होगी वो ले के कटोरी उसके मुंह पर लगा देती है और पी लेता है न उसने कुछ कहा ना इसने कुछ ढूंढा संबंधी ये जो संबंध है ये संबंध हमको इस संसार से जोड़ता है और इस जोड़ने वाले जो गुण हैं वो कैसे प्रकट होते हैं इसके लिए वेद का एक शब्द याद मनुस्मृति का एक श्लोक की याद कीजिए सर्वेशा तो नामानि कर्माणी च प्रथक प्रथक वेद शब्देभ्य एवाद पृथक संस्थाश निर्म में पहले दिन वेद की शब्दावली आपके पास है और संसार के पदार्थ आपके सामने हैं समस्या का हल होगा कैसे देखिए वेद की शब्दावली आपके पास है और संसार के पदार्थ आपके सामने हैं अब करना क्या है शब्दों के अर्थ जिन वस्तुओं में घटित होते हैं उन वस्तुओं को उन शब्दों से जोड़ते जाना है सामने जलने वाली चीज देखी अग्नि शब्द मेरे पास है अग्नि का अर्थ मुझे पता है तो जहां पर ये इसका गुण होगा मैं उसको कहूंगा ये अग्नि है शब्द क्या कह रहा है सर्वे तो नामानि कर्माणि च प्रथक प्रथक नाम और कर्म वेद से प्राप्त होते हैं तो वेद संसार के वस्तुओं का ज्ञान है और संसार आपके सामने है आप इसको जोड़ते जाते हैं तो लगता क्या है कि इस शब्द का ये अर्थ है ये अर्थ भी बड़े मजेदार चीज है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो आप कहते हो पुस्तक क्या अर्थ होता है कहेंगे किताब कहेंगे बुक नहीं ये अर्थ नहीं होता होता ये है कि जैसे ही किसी ने पुस्तक कहा जी पुस्तक होती क्या चीज है आप उठाकर बता दो इसका नाम पुस्तक है ये उसका अर्थ है बुके, अर्थ नहीं है पर्यायवाची शब्द है यह उसका अर्थ है वैसे ही अग्नि कहने पर अग्नि जो जल रही है वो उसका अर्थ है तो शब्द और अर्थ इसको समझ लो शब्द और अर्थ का जो संबंध है संसार में तो अनित्य है मतलब मेरा नाम धर्मवीर है धर्म से मेरा संबंध हो या ना हो जरूरी नहीं है लेकिन रख दिया माता पिता ने कि धर्म ये शायद भला निकल जाए नहीं तो नहीं से, उनकी क्या गलती लेकिन संसार में ऐसा नहीं संसार में और वेद में जो शब्द और अर्थ का संबंध है वो नित्य है बड़ा मुश्किल लगता है यह एक बहुत दार्शनिक विषय है लेकिन बता रहा हूं ताकि आपको यह पता लग जाए कि परमेश्वर का यह नाम है ये परमेश्वर का नाम परमेश्वर का ही क्यों है कैसे है और इसके कारण से क्या है कि जब जब आप किसी के गुणों को ठीक से पहचानेंगे तब तब आप उसका नाम भी स्वतः पहचान जाएंगे इसके लिए उदाहरण का एक सूत्र याद करो शब्दार्थ प्रत्ययना इतरे तराध्यासात संकरत्र विभाग संयमत सर्वभूत रुत ज्ञान ये विषय आज का जरा कठिन है खाली बता के छोड़ देता हूं इसको समझने की याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन जरा मालूम तो हो कि आप एक समस्या आती है अंत में जाकर कि ऐसा कैसे हुआ होगा इसी सूत्र में इसी सूत्र में कि भाई प्रणव से ईश्वर का पता कैसे लगा तब वही मेरी बात यहां ये यह कह रहा है कि शब्दार्थ प्रत्यय जो शब्द अर्थ संबंध है उनका नित्य हो है मानने से परमेश्वर के नाम से उसके इन गुणों का बोध होता है अब इसको यहां छोड़ देते हैं अब इसको दूसरी तरह से सोच कर देखते हैं इसका अगला सूत्र बोल कर देखो कि अब करना क्या है करना ये है कि हम जिसे चाहते हैं उसके लिए क्या करते हैं यदि वो पास में उपस्थित है तो संकेत आसान हो जाता है और दूर है तो संकेत कठिन हो जाता है पुकारना पड़ता है चिट्ठी भेजनी पड़ती है आदमी भेजना पड़ता है बुलाना पड़ता है बुलाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो आप जब उपासना करते हो क्या करते हो कुछ नहीं करते हो उसे पुकारते हो एक सज्जन कहने लगे जी उपासना कैसे करते हैं मैंने कहा तू तो दुनिया में किसी की उपासना नहीं करता हो तो जरूरत नहीं है तुझे करने की और दुनिया में किसी चीज की उपासना करता हो तो जैसी यहां करता है वैसी वहां कर ले क्या कठिन है इसमें करके देखो ऐसा है कि मैं किसी का उपासक किसका उपासक हो सकता हूं किसी का भी हो सकता हूं जिसकी मुझे जरूरत है मैं भोजन का ही उपास कर सकता हूं सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि बच्चा जो है मां की उपासना करता है लेकिन उसकी उपासना तब नहीं होती जब पेट भरा होता है या वो भयभीत नहीं होता है वो उपासना कब करता है जब उसको उसकी आवश्यकता होती तो जैसे आवश्यकता के समय आप किसी को चाहते हैं चाहने की प्रक्रिया का नाम उपासना है आप नहीं चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है किसी की उपासना करने की लेकिन दुनिया में आप किसी वस्तु को व्यक्ति को किसी संबंध को आप चाहते हैं तो चाहने के साथ जो जो आप करते हैं वही वही काम परमेश्वर से कर लेना हो गई उपासना उसमें परेशानी की क्या बात वैस नहीं आप समझते हो उपासना पता नहीं कैसे करते होंगे कुछ नहीं कैसे करते हो सोच के देखो कि बच्चे को थप्पड़ मारा तो क्या करता है माम मा, मा करके चिल्लाता है तो ये चिल्लाना क्या है क्या है चिल्लाना उपासना है आप तो भी चिल्लाने लगे उसमें क्या परेशानी है आप कह ग हम कोई तो पागल है बच्चे होंगे चिल्लाओ चिल्लाओगे तो सही जिस दिन दर्द होगा उस दिन चिल्लाओगे आज पे तो लगता है हम बड़े हैं नहीं चिल्ला सकते बेटा मर गया फिर उस दिन क्या करते हो उस दिन भी कहते हैं हम बड़े हैं हमें नहीं चिल्लाना चाहिए पिताजी मर गए उस दिन बहुत सारे लोग मिलने आए थे कहते हैं इनके सामने थोड़ी चिल्लाना चाहिए करते हो क्या ऐसा तो नहीं करते चिल्लाते तो हो तो चिल्लाने की जो परिस्थिति है वो आपके लिए बाध्य करती है उपासना होती हुआ करने से काम नहीं चलता उपासना एक परिस्थिति है उसका कोई विकल्प नहीं है जिस दिन आपको ये लगेगा और चिल्लाता आदमी किसके लिए जरा सोचकर देखो आप कहते हैं ये भगवान का क्या आंकड़ा है मतलब कुछ मत कर करने की जरूरत ही नहीं है हर समय तो किसी न किसी को पुकारता है किसी न किसी के लिए चिल्लाता है कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए तो जब जब जिसके लिए चिल्लाता है उस तो तो सोच से उसकी आग, आशा रखता है उस काम की संभावना रखता है इसलिए चिल्लाता है आप चिल्लाने के कई रूप हो सकते हैं चिल्लाना तो एक सचमुच में चिल्लाना हो सकता है एक जाके बार बार कहना हो सकता है एक बार बार प्र, प्रार्थना पत्र लिखना हो सकता है बार बार किसी से कहलवाना हो सकता है बार बार पर करना हो सकता है बार बार याद दिलाना हो सकता है ये सब क्या है ये सब क्या है एक ही चीज तो है जब आप संसार के एक छोटे से काम के लिए बार बार उस चीज को याद दिला रहे हो और इस काम को आप क्या कह रहे हो आप कुछ भी कह रहे हो है तो ये उपासना आप भोजन के लिए बैठे हो भूख लग रही हो चिल्ला रहे हो, अरे रोटी बनी कि नहीं बनी भाई बनी कि नहीं बनी अरे भाई जल्दी लाओ बनी कि नहीं बनी ये क्या है उपासना है उपासना कोई बहुत कठिन चीज नहीं है कठिन यह है कि उसकी आवश्यकता का अनुभव हो आवश्यकता का अनुभव नहीं है तो कैसे पुकारोगे बताओ क्या ले लो, कोई क्या ले लोगे और कोई क्या दे देगा वो परिस्थिति कैसे पैदा हो वो परिस्थिति तब पैदा होती है जब मुझे यह भरोसा हो जाए कि चीज तो इसी से मिलेगी इससे तो नहीं मिलेगी तो जिससे मिलेगी उसका जो भी तरीका होगा अच्छा लोग कहते हैं उपासना में जी राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते ठीक है कि नहीं है क्या विचार है अरे बात तो ठीक है पर कर गलत जगह रहा है राम राम राम राम राम राम कर ले या ओम ओम ओम ओम कर ले बात तो दोहरा रहा है दोहरा रहा है तो क्यों दोहरा रहा है एक बार कहने से आप किसी को कहो कि दो तीन बार वो झंझला जाता है क्या बहरा समझ रखा है क्या मुझे बार बार बोले जाता है वो कहता है भाई साहब जब तक सुनोगे नहीं तब तक तो बोलना जब क्या है कुछ नहीं है पुकारना है कब तक पुकारना है भाई कब तक पूरी दुनिया ने कब तक पुकारते हो जब तक सुनवाई तब तक तो रोना चिल्लाना अब ही रहता है तो इसमें भी रोना चिल्लाना लगा रहेगा उसमें क्या बात है पुकारते रहेंगे पुकारते रहेंगे पुकारते रहेंगे पुकारते रहेंगे कब तक पुकारते रहेंगे जब तक अगला सुन नहीं सुननेंगे यही उपासना और उपासना क्या है इतना मुझे भरोसा होना चाहिए कि अगले के कान ठीक है मेरी आवाज वहां तक जा रही है और आदमी वही है जिसे मुझे बुलाना है बाकी तो जानकारियां जो हैं, जान करने की प्रवचन करने की सुनने की उसके केवल यह है कि पक्का करना है कि जिसको मैं पुकार रहा हूं वही है उसका नाम भी यही है ऐसा नहीं हो चिल्ला मैं किसी और नाम से रहा और आदमी का नाम कुछ और है सामान्य आदमी तक झल्ला जाता है गलत नाम लेने पर एक बार एक एस एस एक नाम था मैं गया मैंने नाम बोला संसार सिंह वो बोला यहां कोई भी रहता मैंने कहा जी मकान नंबर तो यही है अरे बोले संग्राम सिंह नाम है बोले तुमको नाम का पता नहीं है चले आते हो ऐसे और आप बिना भगवान के सही नाम के पहुंच जाना चाहते हो भाई सही पहचान सही नाम सही तरीका सही गाड़ी वही सही घोड़ा पता तो होना चाहिए ना आप बिना ज्ञान के एक गली के मकान को नहीं ढूंढ सकते और आप बिना ज्ञान के भगवान का घर ढूंढना चाहते हो कैसे होगा तो सूत्र क्या कह रहा है तस् वाचका प्रणव पहली बात तो ये समझ लो कि उसको पुकारोगे तो किस नाम से और पुकारने के बाद क्या करोगे कुछ नहीं करेंगे तब तप अर्थ भावना उसके नाम को पुकारते रहेंगे कब तक पुकारते रहेंगे ये अर्थ की भावना नाम की जो चीज है ये बड़ी अद्भुत है मतलब शब्द का तब तक उपयोग करेंगे जब तक अर्थ की प्रतीति न होने लगे और अर्थ क्या है अर्थ क्या है परमेश्वर वस्तु जपह तद उसका नाम मुझे पुकारना है और पुकारना है और पुकारना है तब तक पुकारना है जब तक वो सुनकर हां कह दे भाई आज हां हां आज आज आज ये है तज जप तद अर्थ चलिए समय हो गया बहुत बहुत धन्यवाद